हाँ, तो बात बात फिल्मों में जाने की हो रही थी आधे आधे और है। अच्छा एक बताओ तुमने मंच पर भी क्या अंतर तुमको लगा दोनों की एक्टिंग में? काफी के सामने काफी लोहोत ने प्रॉब्लम नहीं होती है तो तो तो तो वो वगैरह चेंज ही सेकंड डायमेंशन आप क्लोज अप है ही है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा तुमको कोई असुविधा नहीं हुई मंच और परिन करने में अभी भी कोई नेचुरली तब नहीं हुई नहीं। तो अब होने का तो क्या सवाल है बड़ी बात ये कि बाशुरुद बाशुरुद थे बाशुरुद आई थिंक स्टिल व्हाट एवर पीपल से ही इज अ वेरी गुड टीचर अच्छा वेरी गुड टीचर एंड आई थिंक ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड एक्टर दैट इज व्हाई वो बता सके कि ने तो हमारे कभी नहीं किया। किया नहीं आहा, नहीं किया किया लेकिन वो ये बहुत बता सकते थे कि आप अब जैसे तुम तो बात कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही बात करो चलो ये कैमरा जो है ये तुम्हारा बाप है इससे तुम बात कर रहे हो या ये कैमरा तुम्हारा हमारी माँ है तो ये कैमरा की बात देखो या तुम्हारी माँ खड़ी तो वहाँ पर वो खड़े कर देते थे सुधा जी को तो मैं उनको देख बात करता था तो बात करता था रिजल्ट आई थिंक केम बसा वहां पर अगर देखा जाए तो सेवेंटी थ्री अक्टूबर में 73 जब मैंने वहाँ मकान ले लिया काम बढ़ गया था फिल्मों का थिएटर की करें तो बहुत से ग्रुप्स के पास गया और चाह के वहाँ उनके साथ काम करूँ लेकिन हम लोगों के अपने अपने टीम्स थी और जो भी कुछ कुछ लोगों के लिए तो प्रॉब्लम यही थी कि दिल्ली वाले हैं ये और दिल्ली वालों के साथ उनकी उन लोगों की पहले से ही कुछ तनातनी सी लगी रहती थी तो कहीं किसी ने मुझको काम नहीं दिया अच्छा ओम शिवपुरी तो तब तक बम्बई जरूर चले गए रहे ओम शिवपुरी वहाँ तो तर, में ये भी अच्छा में आए आए हुए ही ही मतलब तो तो वो तो थिएटर थिएटर थिएटर करना नहीं नहीं चाहते थे और और और उन्होंने तो कहा था मैं करने नहीं आया ये बहुत कर लिया हमको मगर ताज्जुब हुआ कि इतने लोग आज हैं जो थिएटर से फिल्म में गए हैं उनमें से बहुत से लोग थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं अपना संपर्क रखा है नहीं तो ये तो हिंदी स्टेज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है ना कि जो जरा सा भी अच्छा हुआ थिएटर पैसा पैसा नहीं देता फिल्म पैसा देती है बहुत शॉकिंग बातें हैं देखिए है देखिये मेरा सामना नहीं हुआ अभी तक शिवपुर जी ने कहीं कई बल्कि थिएटर ने मुझे दिया क्या ये मुझे थियेटर दिया और मुझे बहुत बुरा लगा इतनी तकलीफ हुई मैं आपसे बता नहीं सकता तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर खंडित हो गई कि थिएटर के ही तो कारण आप आप आज हैं हैं, और लाखों लाखों में में, है। में, है। में आप ऐसे कैसे कह देते मतलब ये बात आने वाली दस के लिए कितनी डिस्करेजिंग हो सकती है पर वो हाँ। कोई बात ऐसा कहा क्यों उन्होंने तो तो ये ये कहीं कहीं नाटक-नाटक बीच में में में। मतलब ये गैप लंबा आया, फिर दुर्गा पूजा हुआ करती है हमारे हमारे बांद्रा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लिए एक कर दो, तुमने तो का वन कुछ लोगों को जमा करके वो कर दिया अच्छा। अंक का कोई अता पता नहीं था कोई टीम नहीं थी कुछ नहीं था आ, लेकिन उसके बाद अगले उसके अगले साल हम लोगों ने कागज की दीवार उनके लिए खास तौर पर तैयार किया अच्छा ये ए, कौन सा नाटक ये का नाटक है है ये का अच्छा और बहुत ही खूबसूरत अच्छा। तो ये प्ले हमने उनके लिए, उनके लिए लिए तैयार किया और वहाँ खेला एक शो किया अच्छा। खत्म लेकिन तब पहली बार अंक एक नाम हमने वहाँ उनके शुभ निर्मित दिया अच्छा। किसने ये करवाया था ये दुर्गा दुर्गा पूजा पूजा पहले किया, साल साल चेकअप किया, लेकिन अच्छा। इस बार ये एक नाम अच्छा। अच्छा। तो इसका मतलब ही सेवेंटी, सेवेंटी, सेवेंटी, से तो सेवेंटी फाइव अच्छा और सेवेंटी सिक्स तक आ गए। गया आई एन टी बम्बई उन्होंने बुलाया अच्छा। और हिंदी नाटक करने की दावत दी अच्छा हमने नाटक शुरू किया उनके लिए शाबाश अनार के लिए अच्छा। करने के लिए उन्होंने कहा डायरे कीजिए आप हमारे यहाँ अच्छा। अच्छा। तो हमने जो हमारे दोस्त काफी थे दिल्ली के भी वहाँ पहुंच गए थे कुछ जयपुर के थे कुछ और लोग थे जो आते थे और पीना पिलाना सब चलता था हमारे यहाँ रोज मर्रा तो सोचा गया की भाई अभी रोज पीते भी लाते हैं तो रोज मिलते ही तो क्यों ना नाटक करे ये बहुत गड़बड़ है सब रोज रोज पीना टक शुरू करते हैं तो ये रोज पीना पिला ना तुम कैसे करवा सकते थे में। है। अच्छा। अच्छा। तो बहुत काम था। अच्छा। रजी गंगा बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी खूब बड़ी हिट हो चुकी थी तो बहुत अच्छा खासा काम था और ऐसा तो है नहीं ना और भी दोस्त थे और सब बातें हैं मतलब लेकिन ये मन में आया की सब लोग हैं तो एक टीम बहुत अच्छी बन रही है क्यों ना करे तो इस बीच में वहां से बुलावा आया लोगों को तो, से तो उनके लिए हमने पहले शाबाश शुरू किया फिर वो बीच में आ तो वो ड्रॉप कर दिया गया हमने कहा करते ही नहीं बाकी इतिहास करेंगे और छबील स्कूल में करेंगे नहीं है तो थिएटर क्या होगा तब तो फिर ठीक है कुछ पता था नहीं था और ये बड़े थिएटर मिलते ही नहीं थे नए ग्रुप जिस तरह के लोगों को तो बाकी बागी जब हमने शुरू कर दिया तब फिर आई वाले आए तो भाई क्यों नहीं हमारे साथ करते विल गिव यू अ बेटर प्लेटफॉर्म तेज देंगे ये देंगे फैसिलिटीज और हम लोगों ने कहा कि चलो लपक लो ऑर्गेनाइजेशन तो जान छूटेगी मन से काम करेंगे पहला प्रोडक्शन कर रहे हैं मुंबई में तो बढ़िया होना चाहिए मैं बहुत अच्छा हुआ बाकी का। आ, बाकी इतिहास इतिहास का में कुछ कोई आ, कोई मूलभूत चेंज किया था तुम तो लोगों ने मैंने थर्ड एक्ट जो है उसका उसमें स्लाइड्स इस्तेमाल किए थे उनकी जो उसमें टेक्स्ट में है वो नहीं, नहीं। वो वो तो थो थोड़ा बहुत रखा ही था बट अप टू डेट कर दिया था उसको स्लाइड और साउंड ट्रैक रखा था सीताना और शरद एक ही थे और दूसरी तरफ आपका भूत जो आता था कोई आदमी नहीं आता था सिर्फ साउंड आती थी और साउंड भी शरद की ही आवाज़ होती थी तो अपनी आवाज़ से खुद बात करता वो भी सारा खेल दिमाग में चल, नहीं चल रहा, रहा है वो और उसमें वो स्लाइड्स उसमें नहीं। तो समझता हूँ काफी अच्छा इंपैक्ट हुआ था लेकिन वो लोग तो शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हिंदी नाटक चलाने में तो कुछ आठ एक शो शोध उसके बाद बंद ही कर दिया कहा यार कॉमेडी ऑमेडी लेकर आओ कुछ ऐसा क्या है ये तो कुछ जानता नहीं है मामला बंद तो ने सोचा कि अब अच्छा भाई ये स्टेप लो तो उनके यहां भी बड़ी अजीब सिलसिला चलता है अपना कि भाई हाँ अभी पढ़ रहे हैं अभी सोच रहे हैं अभी कर रहे हैं और हम लोग तो टीम बन चुकी थी तो हम कब तक बैठे रहे है? तो हम लोगों ने कहा कि चलो हटाओ हम लोग खुद करते और करने की ये सब बातें चल रही थी पैसा कहाँ से आएगा क्या होगा कानपुर से हम लोगों को एक ग्रुप ने छोटे ग्रुप ने बुलाया बाकी इतिहास करने के लिए तीन शो से ही गया लवनी के नाम से हम लोग गए प्रतिबी वहां पर शायद छोटे शहर में हम लोग बहुत बड़े फिल्म स्टार होते हैं कुछ ऐसा होता है मार लाठ रिचार्ज हो रहा है ये हो गेट सेल चौदह हजार होगा मोती झील प्लाज पर स्टेज पर लोग बैठे हुए और और दादागिरी का माहौल हम लोगों खराब मेकअप उनके कांच वांच सब तोड़ डाले बाहर से पत्थर मार तो नौ सौ कैपेसिटी का वो थिएटर और करीब दो हजार लोग घुसे हुए थे उनके टिकट खत्म हो गए थे तो उन्होंने पर्चियों पर पर लगाकर दिए भी खत्म हो गई तो हाथ वो भी मगर एक वो बहुत इतना बढ़िया था वो करने के बाद हम चले आए वहां से और फिर हमने सोचा यार कि हम लोग खुद अपने आप तैयार करते हैं आप प्लेस। और हम लोग खुद जाएंगे और वहां से पैसा कमा के लाएंगे कोई दूसरा कमाए हमारा नाम अगर हमारे वजह से लोग आते हैं तो क्यों ना हम लोग कमाए और 20 पच्चीस हजार रुपया जमा कर लें और फिर हम लोग यहां मुंबई में धमाके से नाटक शुरू करें लेकिन वो प्लान किया पैसा भी सब उसमें डाला इन्वेस्ट किया पचास पचपन हजार रुपया लेकिन तो तो मौसम भी गड़बड़ हुआ बारिशें और ऊपर से जिस दिन हम लोगों का नाटक शुरू होने वाले थे तीन नाटक थे कानपुर लखनऊ दोनों मिलाकर दर्श होते आ, वो तो कि जी वहाँ पर कि उन्होंने हमको हमारा कागज की दीवार टेलीविजन पर रिकॉर्ड करवाया और हम लोग चार हजार रुपया मिल गए वरना हम लोग डूब गए जिस दिन हम लोगों का नाटक ओपन होना था उसके एक दिन पहले छियासू निराठ सौ एक पॉकेट में नहीं और कर्फ्यू चारों तरफ से बर्बादी ने रखा। वो वो हुआ किसी भी से वो उठा, लोग आए, और तब साढ़े तीन हजार की गेट सेल uh, कि की गेट सेल हो जाती है। जाए जो भी है वो लगता हूँ कांटू करके आया और नुकसान ही हुआ बहुत नुकसान हुआ लेकिन इससे इतना जरूर हो गया अब अब तो हो ही गया है और अब करने ही और अब करने ही है। तो फिर तैयारी शुरू हुई जभूषण साहनी ने डायरेक्ट किया और टी पी जैन साहब ने शहलियग डायरेक्ट किया ये तीन नाटक और छह प्रदर्शन उसके साथ हम सेवेंटी नाइन से रेगुलरली परफॉर्म करना शुरू हुआ है खाली थे पांच लोग ग्यारह लोग बारह लोग उन्नीस लोग ये थे और ये सिलसिला करीब दो साल तक रहा में कर जी नहीं पृथ्वी पृथ्वी 79 में शुरू हो गया था आचा, आचा। <laughs> तो, क्या किया जाए कैसे करें लेकिन एक चीज मन में समायी थी करते ही रहेंगे देखें कब तक नहीं आते लोग एक चीज जरूर रियलाइजे खर्चा और पीना बंद हो गया था एकदम पीना छोड़ दिया सेवेंटी फाइव से पीना छोड़ दिया <laughs> ये दारू पीना बंद थे एकदम तो अब नाटक करके तो वो पैसा सीधे सीधे उधर खर्च होने लगा उसमें कोई वो नहीं है बढ़ाने की कोई बात नहीं है लेकिन कि कि कही एक चीज रहा है इसकी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि हिंदी थिएटर कुछ भी है मनोरंजन नहीं है ये बात लोगों के जहन में बैठी हुई है जो हमसे पहले वहां लोग काम कर रहे थे उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा लेकिन वो लोग इस को कहीं भी मिटा नहीं पाए उन लोगों ने जो स्थापित की वहां एक बात कि भाई हिंदी जो थिएटर है वो कुछ बहुत ऊपर की बात है कि हिंदी नाटक देखने के बाद पच्चीस तीस अंग्रेजी दा ओट वॉज फैक्ट कुछ ऐसा करके वो चले जाएं और बस मतलब एक उस तरह की तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज कॉमेडी करें तो हाई मेरा दिन हम लोगों ने किया ये कब शुरू किया हाई मेरा दिन हम लोगों ने अस्सी में अच्छा और तब से ये असी के लेटर हाफ में तो चार साल तो भी तो हो गए जी और जब वो शुरू किया तो उसके बस पांच सात शोज के बाद जस्ट पहली बार हाउसफुल बोर्ड बोर्ड लगा, लगा। था ही नहीं गत्ते के एक टुकड़े पर लगा के रख दिया तब उसके बाद उन्होंने बनवाया <laughs> बस तब से फिर ये हम लोगों का सिलसिला चल निकला हाय मेरा दिल और कागज़ की दीवार और फिर उसके बाद बीवियों का मदरसा और फिर ही पूछो साधु की और और और फिर फिर फिर बीच में एक एंटीगनी धीरे से, से कमला कमला तो अच्छा चला होगा लेकिन क्या हो गया था मुझे ऐसा लगने लगा था कि लोगों के में ही बात बैठ गई कि अंक कॉमेडीज करता है और बहुत मजेदार कॉमेडी करता था हो तो जाएगी तो, तो तो कमला पर मेरा बहुत मन आ गया था मैंने मराठी देखा नहीं था मैंने कुछ सुना नहीं था कमला से इतना वही ही तो वो बीवी से पूछती कि आपको तो कितने में खरीदो उन्होंने ये नाटक तो कमाल करना है जात में कर चुका था तेंदुलकर साहब का और ठीक हो गया होगा ऐसी सूचना उनको मिली होगी तभी मुझे उन्होंने कमला करने को दिया और कमला अगस्त में हम लोगों का ओपन हुआ सबसे पहला हिंदी कमला जो है हमारा हुआ था किताब पर बात दीगर लिखी हुई है किताब पर नवंबर में लिखा हुआ है प्रथम प्रदर्शन जो ऐसा था वो गलत अगस्त में हुआ हम का सबसे पहले हमारे बाद जी की प्रदर्शन और उस दिन में वाकई बहुत घबरा रहा अगस्त 83, 82, 82 और कि प्ले है, अभी-अभी चुके पता नहीं इसका क्या होगा। But so happened कि वो कहीं एक सीन में मुझे दिखाई दिया कमला को धक्के देकर ले जाता है चलो, एक से मेरे में और हमारे के 90% तो गुजरा, गुजराती ऑडियंस हैं हैं और और हमारे बहुत से से जो आते साल लंबे फ्रंट बैठे हुए। और वो है मैं एग्जिट लिया और मैंने मैंने मन में जान लिया कि कोई इस, इस नाटक को रोक नहीं पाएगा के पे यार <laughs> नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग को पत्थर दिल होते हैं ऐसा कुछ है लेकिन वो लो वो है लोग हैं जो एक एक है। है, तो लो कि है। बड़ा हो रहा है तो अभी भी तो तुम्हारे फिल्म के असाइनमेंट तो बहुत काफी रहते हैं जी तो इन दोनों में तुम्हारे कहीं क्लैश नहीं करता कैसे मैनेज कर पाते हो प्रतिभा जी हम लोगों पर जेनेफर कपूर स्वर्गीय जेनेफर जी की बड़ा बहुत बहुत प्यार था क्योंकि तो हम ही एक अकेले ऐसे ग्रुप थे जो कि साल भर की डेट्स के लिए साल भर की डेट्स के लिए अप्लाई करते और हमने कोई भी डेट कैंसिल नहीं किया था सा। जो साल भर पहले हमने डेटें ली उस डेट को वही कार्यक्रम हुआ जो हमने उनको लिख कर दे दिया साल में पहले हमारा सिलसिला आज कम से कम तीन, तीन से, तो से तो साल तो और कभी जब ऐसा होता होगा नाइट शूटिंग वगैरह पड़ती होगी तो रिहर्स कैंसिल मीनाक्षी जी है दूसरे दोस्त लोग हैं वो देखते हैं शादी कब की शादी बहुत हो बेटा बेटा मेरा का है। तो, तो है? <laughs> तो, तो है 18 का अरे इन को तो तो ऐसा नहीं बस ये जाता कि पहले से हमें मालूम होता है हमारी ये शूटिंग के दिन है और ये, ये शोज के दिन है सवाल किया जरूरी नहीं है की मैं हर नाटक में एक्टिंग करता हूँ अच्छा। कोई जरूरी नहीं मैं कई बार आउटडोर शूटिंग गया होता हूँ और शोध होते हैं ये लोग सब करते हैं देखभाल है। देखिए दो तीन चीजें अभी तो जैसे मैं ये सोच रहा हूँ ये छह जनवरी तक तो हम लोग अभी शोज हैं मुंबई में अट्ठाईस से छह तक चलेंगे और उसके बाद फिर सारे साल की प्लानिंग होगी क्योंकि इस बार अक्टूबर में वही हम लोगों का जैसे अक्टूबर फेस्टिवल हर साल चलता है अच्छा। तीन नाटकों से शुरू हुआ था छह शोज थे फिर उसके बाद छह नाटक और ग्यारह शोज हुए और फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते अभी इस साल हम लोगों ने इक्कीस दिन अच्छा। फेस्टिवल किया अच्छा। बारह नाटक और पच्चीस शोज किया अरे पिछले साल नौ नाटक और 19 शोस थे तो इस साल अभी सब नाटक चल रहे हैं जो शुरू किए हाँ हम लोग मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि एक नया नाटक हुआ तो उसी को चला रहे हैं ना जितने पुराने प्रोडक्शन हैं जो अच्छे चल रहे है, हैं मतलब चलने दीजिए क्या दिक्कत है जैसे बाकी इतिहास है तो 25 दिन के लिए पृथ्वी थिएटर तुमको दे देते हैं जी हम लोग साल भर पहले से अप्लाई करते हैं एक साथ जी हाँ पूरे साल भर की डेट हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें उनकी तरफ से कहीं कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा हो तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं बाकी हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी आगे। आगे। आगे। आगे। और अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और आ, सेल्स अच्छी जा रही हैं। है अब है। के मतलब ये कहिए कि अपनी एक अपनी ऑडियंस हो गई है नाटक वो आठ दस शोस तक तो लोग आएंगे ही आएंगे उसके बाद अगर नहीं आए तो तो तुमको क्या लगता है की और दूसरे शहरों में ऐसी स्थिति बनाने के लिए कि जिसमें लोग आए क्या करना चाहिए लगातार काम काम करना करना है। लगातार लगातार हम लोगों ने भी अनामिका ने 10 साल तक सप्ताह में एक दिन लगातार रिचुअल की तरह से हम लोगों ने किया मगर ये था कि हम लोग कलाकारों को तो कुछ दे नहीं पा रहे थे और क्योंकि तो घाटा ही लग रहा था पच्चीस साल का घाटा हम लोग दे करके हम लोगो ने दस बरस तक आपके खर्चे ज्यादा खर्चे ज्यादा नहीं थे मगर टिकट की रेट यहाँ ज्यादा नहीं रख सकते ना बीस बीस रुपये तो टिकट की रेट यहाँ नहीं रख सकते हैं खर्च तो हम लोगों के तुम समझो कि पहले आज जब शुरू किया था तब आठ साढ़े आठ सौ तो रूपए खर्च होता तो है तो तो तो तो। वो, वो तो, तो देखो किसी भी तरह से पच्चीस मतलब तो तो हजार तो का घाटा कहाँ से जाता ने कभी भी निकाला एक बार पहली बार निकाल मैंने नहीं निकाला मैंने दिनेश ठाकुर का पूरा पैसा अपने पास ऐसी भरते थे तो बात है फिर भी कितना और यदि ये, ये चल रहा है क्योंकि हमको ये जानकर के अच्छा लग रहा है दस साल तक हम लोगों ने प्रयत्न किया और उसके बाद हम लोगों को फिर छोड़ देना पड़ा क्योंकि इतना टेंशन रहता था कि कोई कभी बीमार पड़ गया कभी कुछ हो गया अब शो है रिप्लेसमेंट आदमी तो मिल गया अब उसके साथ में नेचुरली जो लोग सत्तर जो लोग कर चुके हैं वो फिर से आकर के पूरा रिहर्सल देने के लिए तैयार नहीं माने ये तीन हाँ। तो हाँ। तो हाँ। हाँ। हाँ। शो यहाँ हाँ। और इस नाटक में चार रिप्लेसमेंट अभी अभी करके लाया ये नाटक हम लोग रिहर्स करते ही नहीं है हमारे तो सिस्टम में घुस गया है भाई सीधे जाकर परफॉर्म करना है इतना हो गया इतना ग्रो हो चुका है हम लोगों पर बाकी इतिहास हमें कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़े जैसे कि ओरिजिनल तो कास्ट जो तब थी आज भी देखिए अब करेंगे तो करना तो पड़ेगा और ये दूसरे जो एक्टर जो मतलब इतने सौ शोज सवा सौ शोज कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है उनको टॉर्चर करने वाली बात है कि फिर वही ब्लॉकिंग और फिर वही रिहर्सल्स और एक दो नहीं दस बारह रिहर्सल्स कि उस लेवल तक तो कम से कम आ सके अगर उससे ऊपर ना जाए, तो तो तो ये तो इतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बाकी इतिहास में में एक मेरे सिवा सारे बदले हुए थे। कागज की दीवार तीनों तीनों के और नितिन साहब उधर टिके कर तीनों, तीन उदय टिकेकर आ जाते हैं क्योंकि तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने यहाँ काफी आ जा रहे हैं और क्यों ज्यादा हो रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों ने भी तो सारी जिंदगी काम के रिहर्सल मैने रिहर्सल और सब चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी में चली जाती थी वो पहले कर लिया उसके बाद कुछ और करना है तो आ, समझ में नहीं आता कि क्यों ये सब कैसे सिचुएशन बदलते हैं धैर्य तो बड़ा जरूरी है कुछ भी करके जो करना है तो फिर करना। है। नहीं ये तो ठीक है उसके साथ है। और और आप लोग छोड़ने की तो कैसे चलेगा आ, नहीं हम तो व्यक्तिगत -ग्यक्त रूप से बहुत हैरान है। और इसलिए हैरान आ गए कि ठीक है रिहर्सल हमारे बगल में होता है हमको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम वॉक करके भी जाएं तो सात मिनट वॉक करके हम पहुँच जा सकते हैं दूसरे बेचारे जिनको कलकत्ते में प्रॉब्लम बहुत है ना कन्विंस नहीं मिलेगा में भी वैसा ही हाल में भी वही प्रॉब्लम है। तो हम बल्कि बम्बई में दूरियां और ज्यादा हैं। बम्बई में शायद पैसे और ज़्यादा आने जाने के लग जाते हैं। तो हम यही हम सोच रहे थे तो ग्रुप बना रहता है एक बेसिक न्यूक्लियर यदि है तो बाकी के लोग आते जाते रहते लेके अब तक से आज कितने साल हुए साल पांट सार। पांट सार। पांट साल में हम लोगों ने अब इतने जब शोज होते हैं, मतलब ये हुआ कि तीन दिन में से छह महीने हम परफॉर्म मतलब कर रहे हैं मतलब tact quite act hmm. and at least for my mean actress minakshi main usse zarur to kisi ko bhi zimedarnism asal tha meri biwi hai bhai zulm karunga to usi par karunga kyunki pyaar bhi usi ko karta hu sabse zyada main karte ho na are vote do uske sochiye ki sun sabse zyada main usi par karta hu aur ye sab hai problems to hai par जो जो बढ़ रहा है अभी इस साल हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरा महीना करेंगे अक्टूबर में एक से इकतीस तक और पंद्रह इसके बाद फेस्टिवल बंद इसके बाद फिर एक एक प्रोडक्शन लेंगे एक प्रोडक्शन दस दिन तक बारह तेरह शोज एक ही प्रोडक्शन पंद्रह दिन को हो रहा है सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है हमें पता नहीं की और कौन सा ग्रुप है जो इतने प्रोडक्शन से इतने शो कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता मेरी जानकारी में तो नहीं है नॉर्मली रेपॉर्टरी में तीन चार प्लेज रहते हैं हम एक बार देखाए थे पटना में सतीश आनंद ने चार पांच पांच एक नाटक एक साथ किए थे हम लोगों ने भी एक बार किया पांच नाटक मगर बस वो एक बार एक बार होकर के रह गया नियमित एक जमाना था तीन चार पांच प्ले रहते थे रेपोर्टरी में कर लेते थे हम लोग जब एक, एक शुरू किया था मगर अब तो बहुत प्रॉब्लम आई डोंट नो तो तो तो तो सारे हिंदुस्तान भर में में में में है है कलकत्ते में खास वो ऐसी तो बात हम हम नहीं कहेंगे या तो कहीं कहीं लोगों की लीडरशिप कोई uh, कमी आई मैं ग्रुप के बारे में इतना कह सकता शायद इसलिए है सब कुछ के मेरे यहाँ एक है और वो माय तो सब ठीक चल रहा है मैं समझता हूँ एक जो चीज बहुत ही डेमोक्रेसी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उसका बड़ा गलत मान लिया जा रहा है बहुत गलत मतलब दिया है मतलब उससे आपको क्या मिलना चाहिए आप इसके बारे में बहुत बॉडर्ड है हाँ। आपको क्या करना है उसके बारे? लिए आप बिल्कुल बॉर्डर्ड नहीं अधिकारों के बारे में कर्तव्यों के बारे में ठीक सो उस तरह की डेमोक्रेसी मुझे बिल्कुल बिल्कुल सतना पसंद असल में होता क्या नहीं प्रॉब्लम देखो बहुत सी जगह आते हैं ग्रुप तो एक्चुअली एक व्यक्ति बनाता है एक व्यक्ति को ही लेना है तो कमेटी भी होनी चाहिए जिम्मेदारी भी होनी चाहिए क्योंकि उसके बजाय दूसरे नहीं इंटरेस्टेड होते और वो जब हो जाते हैं वो चीज ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो फिर और तरह के दस तरह के प्रॉब्लम जो है तो वो होते ही होता है और भी सबसे ए, कला, में अच्छा और परिकल्पना एक व्यक्ति की है अहम इतने सारे व्यक्तियों का है जिनको लेकर के और जिनको तुष्ट करके चलना पड़ता है और वो काम बहुत कठिन हो जाता है हमेशा नहीं संभव तो से मैं बहुत मन से कह रहा थिएटर की वजह मैंने शायद ह्यूमन बीइंग आज बेहतर महसूस करता अच्छा बदमाव और बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी हुआ करता था अच्छा? <laughs> में मैं कभी नहीं करता था अभी भी हो जाता है मुझसे कभी हुआ है। अन जाने में किसी को भी, भी कुछ भी, भी, भी, भी बोल देता हूँ हर्ट कर देता हूँ ये पहले बहुत ज्यादा था। इतने लोगों साथ काम करते, करते करते करते करते करते बहुत सीखा बहुत जाना नहीं ये नहीं ऐसा नहीं जो आदमी से आदमी का जो एक संबंध होता है मैं समझता हूँ उसमें मैंने काफी काफी हद तक जो किया अच्छा। और ये बहुत संतोष की बात है पिछले दिनों शशि कपूर से जब बात हो रही थी तो वो मोबाइल थिएटर के बात कर रहे थे कि के स्कीम एक मोबाइल थिएटर बहुत अच्छी हम समझने कि अच्छे शहरी थिएटर को हम लोग छोटी जगहों तक भी पहुंचा सकेंगे मगर निश्चित रूप से नाटक तो फिर ऐसा लेकर के चलना होगा जो कि उनके दुख सुख सब को स्पर्श कर सके देखो ऐसा है कि अब ये फॉरेन कॉमेडीज जो है फार्स जो है ये ठीक है एक हद तक अच्छे लगते हैं वो होता है मगर हम समझते हैं कि ए, ये उतना कुछ मन के, के तो कह योजना बहुत अच्छी लगी है और यदि आप इसको कर सके तो बहुत अच्छा है तुम तो भी जुड़े हुए हो उसके साथ हो सकता है कि कभी ये भी जब तुम्हारे ग्रुप और इसके रिकॉर्डिशो है साथ में तीन नाटक जो है के टूर करके आ गए दिखाए क्योंकि अब जरूरत इस बात की है कि ये थिएटर जो शहरों में पला बढ़ा एक रूप उसने लिया अब वो उन अपने थिएटर हॉलों से निकल करके दूसरी जगहों में पहुंचे उन शहरों से निकल करके और दूसरे शहरों में पहुंचे मुझको ये लगता है कि अब वो बहुत जरूरी है और जो काम के कम से कम हम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं हमने उससे भी कहा था के मंदिर छोड़ करके हम लोग जाएं जहाँ हिंदी भाषा भाषी लोगों उनके समय से करें अब उतना, उतना लिए सबसे बड़ी दो में आती वो है पैसा। पैसा है। दो साल तक आपको घाटा उठाना जाना और बहुत, बहुत बड़ी तादाद में पैसा चाहिए उतना पैसा हम लोगों को आलबा ये जरूर है कोई हमको बाहर से बुलाए हम बड़े शौक से जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है छोटे शहर बुरहानपुर जैसे शहरों में नाटक किया बहुत मजा आया और पैसा ऐसा क्या हो भी नहीं।, नहीं, नहीं नहीं नहीं लेकिन अपने आप अगर कहीं कर सकते वो तो तो फिर कुछ बड़े टीम बना करके अच्छा भाई <laughs> दिनेश अब तो टेप समा बात करोगे मगर तुम हमारा फॉर्म जरूर से भर कर के भेज फॉर्म हम भेज देंगे एक्चुअली फॉर्म तो भरा हुआ रखा है तब से आप देख लीजिएगा उसमें डेट भी वही वही ली